महाभारत शांति पर्व द्विचत्शद अधिक त्रिशतमोध्याय सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था का वर्णन ब्राह्मणों की महिमा बताने वाली अनेक प्रकार की संक्षिप्त कथाओं का उल्लेख भगवन नामों के हेतु तथा रुद्र के साथ होने वाले युद्ध में नारायण की विजय अर्जुनवाच अग्नि सोमौ कथम पूर्व एक प्रवर्तित समय मधुसूदन अर्जुन ने पूछा मधुसूदन अग्नि और सोम पूर्व काल में एक योनि कैसे हो गए मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है आप इसका निवारण कीजिए श्री भगवान हुआ चंतते वर्त्याणम पाण्डुनंदन आत्म तेजोद्भव पार्थ स्वयं श्री भगवान बोले पांडुनंदन कुमार अपने तेज के उद्भव का प्राचीन मैं तुम्हें हर्षपूर्वक बताऊंगा तुम होकर मुझसे सुनो संप्रक्षा काले क्रांत चतुर्युग सहस्त्र अव्यक्ते सर्वभूते प्रलय सर्वभूत स्थावर जंगमे ज्योति धरणी वायु धरणि रहितमसी जलई कांड एक सहस्त्र युग बीत जाने पर संपूर्ण लोकों के लिए प्रलय काल आ पहुंचा था समस्त भूतों का अभ्यक्त विलय हो गया था स्थावर जंगम सभी प्राणी विलीन हो गए थे पृथ्वी तेज और वायु का कहीं पता नहीं था चारों ओर घोर अंधकार छा रहा था तथा तो समस्त संसार एकणों के जल में निमग्न हो चुका था आप इतव ब्रह्मभूत संज्ञ के द्वितीय प्रतिष्ठित सब और केवल जल ही जल स्थित था दूसरा कोई तत्व नहीं दिखाई देता था मानो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हो न वैराग्या दिवसे न सति न सती न व्यक्ति न चाप्य व्यक्ति व्यवस्थित उस समय न रात थी न दीन न सत् था न असत् न व्यक्त था और न अव्यक्ति की ही स्थिति थी एवंस व्यवस्थाया नारायणगुण्रयाद अजरामराध निंद्रिया ग्रहित्भ सिंसा लिविध प्रवृत्ति विशेषा भैरादक्षदरादर्ति सर्व्यान सर्वकर्तु शाश्वत तस्मा पुर प्रादुर्भूत हरिव्यय इस अवस्था में नारायण के गुणों का आश्रय लेकर रहने वाले उस अजर अमर इंद्रिय सहित अग्राह्य असंभव सत्य स्वरूप हिंसा रहित सुंदर नाना प्रकार की विशेष प्रवृत्तियों के हितभूत वैर रहित अक्षय अमर जरा रहित निराकार सर्वव्यापी तथा सर्वकर्ता सत्व से अविनाशी सनातन पुरुष हरि का प्रादुर्भाव हुआ निदर्शनम यत्र भवति इस विषय में श्रुति का यह दृष्टान्त भी है नसीदो न रात्रिरासिन् न सदासीत तम एवं पुरास्तावत विश्व सा विस्वस्थ रजनी एवं सोनुभाष उस प्रलय काल में न दिन था न रात्री न सत्था न असत्था केवल तम ही सामने था वही सर्व हो रहा था वही विश्वात्मा की रात्रि है इस प्रकार श्रुति का अर्थ कहना और समझना चाहिए तस्य तस्द तमस संभवस््रह्मो निर्ब्रण प्रादुर्भाव स पुरष प्रजा श्रीक्ष माण नेंोमौ सदर्ज तथोभूतसर्गेशु सृष्टेशु प्रजाक्रमशाद ब्रह्म छत्रुपहतिषत योमस्तम ब्रह्म यद्रम्हते ब्राह्मणास्त छब्रह्म लोकप्रत्यक्ष बलवत्म कस््ती लोकप्रत्यक्षुणतत्थ ब्राह्मणेब्य परम भूत नोत्पन्नपूर्व दिव्यम दिव्यम्य अनौ जुहोति यो ब्राह्मण मुखे इति कृत्वा ब्रवीपी भूतसर्ग भूतानि च यत ब्रह्मणा इति मंत्रवादोपि भवति उस समय उस माया मिश्रित ईश्वर से प्रकट हुए उस ब्रह्मजोनी पुरुष से जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तब उस पुरुष ने प्रजा सृष्टि की इच्छा से अपने नेत्रों द्वारा अग्नि और सोम को उत्पन्न किया इस प्रकार भौतिक स्वर्ग की सृष्टि हो जाने पर प्रजा के उत्पत्ति के समय क्रमशः ब्रह्म और क्षत्र का प्रादुर्भाव हुआ जो सोम है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण जो अग्नि है वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति है क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति अधिक प्रबल है यदि कहो कैसे तो इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण की यह प्रबलता का गुण सब लोगों को प्रत्यक्ष है यथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई प्राणी पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ जो ब्राह्मण के मुख में भोजन देता है वह मानव प्रज्वलित अग्नि में आहुति प्रदान करता है यही सोचकर मैं ऐसा कहता हूँ ब्रह्मा ने भूतों की सृष्टि की और संपूर्ण भूतों की यथा स्थान स्थापित करके वे तीनों लोकों को धारण करते हैं यह मंत्र वाक्य भी इसी बात का समर्थक है तमग्नि यज्ञा होता हितोदेवा मानुषाण चगत इति अग्नि तुम यज्ञों के होता तथा संपूर्ण देवताओं मनुष्यों और सारे जगत के हितैसी हो निदर्शनम चात्र विस्वेशतेम हितो देवे मनुष्य जगत इति इस विषय में यह दृष्टान्त भी है हे अग्निदेव तुम संपूर्ण संपूर्ण यज्ञों के होता हो समस्त देवताओं तथा मनुष्यों से जगत के हित हो अग्निर्य होता कर्ता सचाग्निर्ब्रहण अग्निदेव यज्ञों के होता और कर्ता है वे अग्निदेव ब्राह्मण हैं नृत मंत्राण हवनमस्ति नीना पुर तपवती हवन मंत्रण सूजा विदे दीमाष ऋषीण होते ये चनुषहोत्रास्ते च्राह्मण से ही याजनम विधीये न छत्रवैध्योर्जातस्मा ब्रम ब्राह्मणा अग्निभूता तर्पयन्ति देवा तर्पयृथिवीं भाव ब्राह्मण मुखे भवति क्योंकि मंत्रों के बिना हवन नहीं होता और पुरुष के बिना तपस्या संभव नहीं होती भविष्य युक्त मंत्रों के संबंध से देवताओं मनुष्यों और ऋषियों की पूजा होती है इसलिए हे अग्निदेव तुम होता नियुक्त किए गए हो मनुष्यों में जो होता के अधिकारी हैं वे ब्राह्मण के ही हैं क्योंकि उसी के लिए यज्ञ कराने का विधान है द्विजातियों में जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है इसलिए स्वरूप ब्राह्मण ही यज्ञों का भार वहन करते हैं वे यज्ञ देवताओं को तृप्त करते हैं और देवता भूमंडल को धन धान्य से संपन्न बनाते हैं सतपथ ब्राह्मण में भी ब्राह्मण के मुख में आहुति देने की बात कही गई है अग्नौ समृद्धे सजुहो तो विद्वान ब्राह्मण मुखे जो होती जो विद्वान ब्राह्मण के मुख्य रूपी अग्नि में अन्न की आहुति देता है वह मानो प्रज्वलित अग्नि में होम करता है एवं अप्यग्निभूता ब्राह्मण विश्वांसोनिम भावती अग्नि विष्णु सर्वभूतान्यु प्रवेश प्राणाम धारिय इस प्रकार ब्राह्मण अग्नि स्वरूप है विद्वान ब्राह्मण अग्नि की आराधना करते हैं अग्निदेव विष्णु हैं वे समस्त प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनके प्राणों को धारण करते हैं अपिचात्र सनत कुमार गीता श्लोका भवं ब्रह्मा विश्व त्रृहत्पूर्व थर्वाद निर्भस्कृत ब्रह्म घोष दिवम गच्छती अमरा ब्रह्म इसके सिवा इस विषय में सनत कुमार जी के द्वारा गाए हुए श्लोक भी उपलब्ध होते हैं सबके आदि कारण ब्रह्मा जी ने जो ब्राह्मण ही हैं पहले निर्मल विश्व की सृष्टि की थी ब्रह्म ही जिनकी उत्पत्ति के स्थान है वे अमर देवता ब्राह्मणों की वेद स्वनि से ही सर्व स्वर्ग लोक को जाते हैं ब्राह्मणान भतिर्वाक्यम कर्म श्रद्धां तपांश च धारयतिम महिमद्याम चो वाग मृतम तथा जैसे छी दूध दही आदि को धारण करता है उसी प्रकार ब्राह्मणों की बुद्धि वाक्य कर्म श्रद्धा तप और वचनामृत पृथ्वी और स्वर्ग को धारण करते हैं नास्त सत्यात् धर्मो नास्तमा समो गुरु हो ब्राह्मण्य परम नास्ते प्रेतचे हज सत्य से बढ़कर दूसरा धन नहीं है माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है तथा तो ब्राह्मणों से बढ़कर यह लोक और परलोक में कल्याण करने वाला और कोई नहीं है न ऐसा वहति नोतवाहा संप्रदाय अपूता ऐसा राष्ट्र ब्राह्मणा वृत्तिना जिनके राज्य में ब्राह्मणों के लिए कोई आजीविका ना हो उन राजाओं की सवारी बैल और घोड़े नहीं रहते दूसरों को देने के लिए उनके यहाँ दही दूध के मटके नहीं मछे जाते हैं तथा वे अपनी मर्यादा से भ्रष्ट होकर लुटेरे हो जाते हैं वेद पुराण इतिहास प्रमाण्यानारायण मुखोदगता थर्वात्म सर्व करता सर्वभास् ब्राह्मणाच वेद पुराण और इतिहास के प्रमाण से यह सिद्ध है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान नारायण के मुख से हुई है अतः वे ब्राह्मण सर्वात्मा सर्वकर्ता और सर्वभावस्वरूप हैं वाक्सय काले पर प्रथमं प्रादुर्भूता वाणी के संयम काल में सबके हितैसी वरदाता देवाधिदेव ब्रह्म जी के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए फिर ब्राह्मणों से शेष वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ इतंत सुरासुरीशिष्टा ब्राह्मणा ब्रह्म भूतेन पुरा स्वयम उत्पादि भूत विशेषास्थाता निगृहित इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं और असुरों से भी श्रेष्ठ है पूर्व में मैंने स्वयं ही ब्रह्मा रूप होकर उन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था देवता असुर और महर्षि आदि जो भूत विशेष हैं उन्हें ब्राह्मणों ने ही उनके अधिकार पर स्थापित किया और उनके द्वारा अपराध होने पर उन्हें दंड भी दिया अहल्याधर्षण निमित्तम ही गौतमाधरी स्महम श्रुता प्राप्त कौशिक निमित्तम चेंद्रो मुस्कवि योगम में चाप अहल्या पर बलात्कार करने कारण के कारण गौतम के हिसाब से इंद्र को हरिश्म्रु अर्थात हरीदाढ़ीछों से युक्त होना पड़ा तथा तो विश्वामित्र के हिसाब से इंद्र को अपना अंडकोष कोश खो देना पड़ा और उनके भेड़े के अंडकोष जोड़े गए अश्विन और ग्रह प्रतिषेधोद्यतभद पुरंदर से चवने कुमारों के लिए भाग का करने के लिए वज्र उठाए हुए इंद्र की दोनों भुजाओं को महर्षि चवन ने स्तंभित कर दिया था क्रतव प्राप्त अनुना चिण दक्षिण भूयस्तपा चात्मा संज्य नेत्राक्यालटे रुद्रस्पादित इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने रुद्र द्वारा किए गए अपने यज्ञ के विध्वंस से कुपित हो बड़ी भारी तपस्या की और रुद्र देव के ललाट में एक तीसरा नेत्र चिन्ह प्रकट कर दिया था त्रिपुरधार्थम दीक्षा मुपगत रुद्रस्था जटा शि उत्कृत्य प्रयुक्ता भुजगा स्थर से भुजगे पीड्यम कंठो नीलता उपगतः सर्पूर्वे चमतरे स्वयं भुवि नारायण हस्तग्रहणा नीलकंठ तमह जिस समय रुद्र ने त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध के लिए दीक्षा ली थी उस समय शुक्राचार्य ने अपने मस्तक से जटाएं उखाड़कर उन्हीं का महादेव जी पर प्रयोग किया फिर तो उन जटाओं से बहुतेरे सर्प उत्पन्न हुए जिन्होंने रुद्रदेव के कंठ में दसना आरम्भ किया इससे उनका कंठ नीला हो गया तथा पहले में नारायण ने अपने हाथ से उनका कंठ पकड़ा था इसलिए भी कंठ का रंग नीला हो जाने से ये रुद्रदेव नील कंठ हो अमृतोत्पादने पुरस्ता बृहस्पति रूपस्पृश तो न प्रसाद ग्य किप अत बृहस्पतिरपा चुक्रोध यस्मा ममोपस्पृशत कलुषीभूता न चादता तस्मा प्रभृति झरमकुषीतीदा प्रभृ पूजो भी भवति इति तदा संकृणा संप्रवित्ताः अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने अमृत उत्पन्न करने के तमें पुरश्चरण आरंभ किया उस समय जब वे आचमन करने लगे तब जल स्वच्छ नहीं हुआ इससे बृहस्पति जल के प्रति कुपित हो उठे और बोले मेरे आचमन करते समय भी तुम स्वच्छ न हुए मैले हो बने रहे मैले ही बने रह गए इसलिए आज से मत्स्य मकर और कछुए आदि जंतुओं द्वारा तुम कलुषित होते रहो तभी से सारे जलाशय जल जंतुओं से भरे रहने लगे वे स्वरूपो ही भाष पुरोहित तो दवाना आसीत स्वस्त्रियोंसुराण सत्यक्षम देवेभ्यो भाग मदात परोक्षम असुरभ्युष्टा तो के पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे वे असुरों के भांजे लगते थे अतः देवताओं को प्रत्यक्ष और असुरों को परोक्ष रूप से यज्ञों का भाग दिया करते थे अथ हिरण्यक्यपुम पुरस्कृत विस्वरूपमातर स्वारम असुरावरमयाचंत स्वरये पुत्र विश्वस्त्र शिरा पुरोहित प्रत्यक्ष देंेभभ्योभागमदात परीयाम स्त वरसी तथा कुछ काल के केन हिरण्य कश्यबू को आगे करके सब असुर विश्वरूप की माता के पास गए और उनसे वर मांगने लगे बहन यह तुम्हारा पुत्र विश्वरूप जिसके तीन सिर है देवताओं का पुरोहित बना हुआ है यह देवताओं को तो प्रत्यक्ष भाग देता है और हम लोगों को परोक्ष रूप से भाग समर्पित करता है इससे देवता तो बढ़ते हैं और हम लोग निरंतर छीण होते चले जा रहे हैं तुम इसे मना कर दो जैसे यह देवताओं को छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करें अथ विस्व नंदनवन ग मातोवाच पुत्रकी परवरधन स्व मातुपक्ष नाथयति नारह सेतमीति स विश्व मातुर्वाक्यम अनतके अनति क्रमणीय मूज्य हृणक अब तब एक दिन माता ने नंदनवन में गए हुए विश्वरूप से कहा बेटा क्यों तुम दूसरे पक्ष की वृद्धि करते हुए मामा के पक्ष को नाश कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए विश्वरूप ने माता के आज्ञा को उल्लंघनीय मानकर उसका सम्मान करके विदा कर दिया और वे स्वयं हिरण्यकश्यपू के पास चले गए हिण्य गर्भाच वशिष्टाधि हकश्यपुशाप्तवास्मा दोयानो मृतो हूता सज्ञपूर्वा थत्जाता वधम प्राप्त प्राप्तवान् वधम् हिरण्यकिपू ने उन्हें अपना हूता बना लिया ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ की ओर हिरण्य कश्यपु को साप प्राप्त हुआ तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरा होता चुन लिया है इसलिए इस यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही किसी अभूतपूर्व प्राणी के हाथ से तुम्हारा वध हो जाएगा वशिष्ठ जी के वैसा साप देने से हिण्यकू बधको प्राप्त हुआ अथ विस्वो मातृपक्षवर्धन्यथ तपस्यात तस्वृतभंगाथम इंद्रो बहु श्रीम्त सरसो निज दृष्ट्वा मन शुभित तस्वतचापरसो निरा दिव सत सक्त वन यात्वा अपसरसा तदनंतर विश्वरूप मातृपक्ष की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए यह देख उनके व्रत को भंग करने के लिए इंद्र ने बहुत से सुंदरी अपसराओं को नियुक्त कर दिया इन अपसराओं को देखते ही विश्वरूप का मन चंचल हो गया और वे तुरंत ही उनमें आसक्त हो गए उन्हें आसक्त जानकर अफसराओं ने कहा अब हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं ताश उचम था सह श्रेय भविष्यीति देवस्त्रियपसरत इंद्र देंव वरदम पुरा प्रविष्ट तत्तृष्टा तो के पुत्र विस्वरूप ने उनसे कहा, कहाँ जाओगी? अभी यही मेरे साथ रहो इससे तुम्हारा भला होगा यह सुनकर वे अप्सराए बोली हम सब दिवांगना अपसराएँ हैं हमने पहले से वरदायक देवता प्रभावशाली इंद्र का वरण कर लिया है अथथा विस्वरूप्रवी देव से इंद्रा देवान भवि चिंती जजापतर्मंत्रेवर्धत ऋसरा एकेन सर्वोकेशु यद क्रियावद्दी येसु सुम पपावेकेन्ना सेवास्थ विवर्धम सोमपनाप्याग्रम दृष्टि चिंता सह द तब विश्वरूप ने उनसे कहा आज ये इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का अभाव हो जाएगा ऐसा कहकर वे मंत्रों का जप करने लगे उन मंत्रों से उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई तीन शिरो वाले विश्वरू अपने एक मुख से सारे संसार के क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक यज्ञों में होमे गए सोमरस को पी लेते थे दूसरे से अन्न खाते थे और तीसरे से इंद्र आदि देवताओं के तेज को पी लेते थे इन्द्र ने देखा विश्व का सारा शरीर सोमपान से परिपुष्ट हो रहा है यह देखकर देवताओं सहित इन्द्र को बड़ी चिंता हुई ते देवा सेन्द्र ब्रह्मांडम अजी मुस्त उतर विश्वरूपेण सर्वयज्ञेश तो भागा समृद्धा असुर पक्षो वर्धते व्यम थी नौ विधा तुम श्रेयो नदनंतर इंद्र से संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार बोले भगवान विश्वरूप संपूर्ण यज्ञों में विधिपूर्वक होमें गए सोमरस को पी लेते हैं हम यज्ञ भाग से वंचित हो गए असुर पक्ष बढ़ रहा है और हम लोग क्षीण होते जा रहे हैं अतः आपको अब हम लोगों का कल्याण साधना करना चाहिए तान ब्रह्मोवाच जशिर्भागव तपस्तप्य तपस्तप्यते चह सयाच्यताम बरम थ यथा कले बरम जहियाधीय तस्थिर भी वज्रम क्रियतामिति तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा भ्रगुवंशी दधीची ऋषि तपस्या करते हैं उनके पास जाकर ऐसा वर वर्मागो जिससे वे अपने शरीर को त्याग दे फिर उन्हें की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करो तथो देवा त्र दधी चो भगवान ऋषि तपस्ते पे से तथा अभिन्नम चेती तब देवता वहाँ गए जहाँ भगवान दधिजी ऋषि तपस्या करते थे इंद्र सहित सम्पूर्ण देवता उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले भगवन आपकी तपस्या सकुशल चल रही है ना उसमें कोई बाधा तो नहीं आती है तान दधी चवागतम भवद्य उच्चताम किम क्रियतामित यदम तत्क्या दधीचे ने इन देवताओं से कहा आप लोगों का स्वागत है बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ आप जो कहेंगे वही करूंगा। करूँगा ते तेतम अब्रुवर परित्यागम लोकहिता देवता बोले भगवान आप लोक हित के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दें अथम दधीच तथिवाह सुख दुख समोगी आत्मा नम समज शरीर परित्यागम चकार यह सुनकर दधिच के मन में पूर्व सो सोत्साह बना रहा तनिक भी उदासी नहीं हुई वे सुख और दुख में समान भाव रखने वाले महान योगी थे उन्होंने आत्मा को परमात्मा में लगाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तस् परमात्मन्य प्रसृत धान्य स्थीन धाता तंग्रीय वज्रम अकरोत तेन वज्रेणा भेदीना प्रधिषेर ब्रह्माति समूतेन विष्णु प्रविष्टन इंद्रो विश्वपिसा चाश्य छेदनमक विश्वपात्र अथन संभव तृष्टोत्तमे वारी मित्रमेंद्रो जघान उनके परमात्मा में लीन हो जाने पर उनके उन अस्थियों का संग्रह करके धाता ने बद्र भद्रास्त्र का निर्माण किया ब्राह्मण की हड्डी से बने हुए उस अभेद्य एवं दुर्जय वज्र से उसमें भगवान विष्णु प्रविष्ट हुए थे इंद्र ने विश्व का वध कर डाला और उनके तीनों सिरों को काट दिया तदनंतर त्वष्टा प्रजापति ने विश्व के शरीर का मंथन करके जिसे उत्पन्न किया था उस अपने भैरी वृतासुर का भी इंद्र ने उसी वज्र से संहार कर डाला तस्याम द्वधिभूतायाम ब्रह्मवध्यायाम भय भयाद देवराज्यम पर्याप्त संभवाम चीतलानसरोगता नलनी प्रतिपेदगाड़ुम भूसग्रंथि प्रवेश अब इंद्र के पास इंद्रकृपाधूरी ब्रह्म उपस्थित हुई उसके भय से इंद्र ने देवराज पद का परित्याग कर दिया और मानसरोवर के जल में उत्पन्न हुई एक शीतल कमलिनी के पास जा पहुंचे वहाँ अरिमा आदि ऐश्वर्य के योग से इंद्र अणुमात्र रूप ऋप धारणकर्के कमलनाल की ग्रंथि में प्रविष्ट हो गए अथ ब्रह्मवध्या भय प्रणष्टे त्रैलोक्यनाथे सची पतौ जगने जगदी नेभूव देवान्जस्तमसा विवेश मंत्रन प्रवर्तन महर्षीण रक्षा से प्रादुर्भवन्ब्रह्मोत्सादन जगामाइंद्रां चा बलाकाशा बभू के तिलो की सजी के भय से इंद्र अदृश्य हो जाने पर इस जगत का कोई ईश्वर नहीं रहा देवताओं में रजोगुण और तमोगुण का आवेश हो आया मर्चियों के मंत्र अब कुछ काम नहीं दे रहे थे राक्षस बढ़ गए वेदों का स्वाध्याय बंद हो गया तीनों लोग इंद्र से आरक्षित होने के कारण निर्बल एवं सुगमता से जीत लेने योग्य हो गए अथ देवा ऋतचा पुत्र नहुशा देवराबेषी चूर्णभुष पंचभि सत ज्योतिषाम लाटे ज्वलद् सर्वते तेजो हर श्रीवृष्टपम पायांबूव देवताओं और ऋषियों ने आयु के पुत्र नहुष को देवराज के पद पर अभिषित कर दिया नौज के ललाट में समस्त प्राणियों के तेज को हर लेने वाली 500 प्रज्वलित ज्योतियां जगमगाती रहती थी उनके द्वारा वे स्वर्ग के राज्य का पालन करने लगे अथलो का प्रकृति माँ पे दिरे स्वस्थाश्चिष्टाश्च ऐसा होने पर सब लोग स्वाभाविक स्थिति में आ गए सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गए हि अथो वाच नभसर्व सक्रोपुक्त उपस्थित मृते शचिमीति सव मुक्त शची समीपमगम्वाचैना सुभगेहमींद्रो देवा भजस्व मा मतीम प्रतिवाच प्रत्युवाच प्रकृत्याम धर्म वत्सलोम वंशोद्भवी पररपत्नी धर्शण कर्तमीति कुछ काल के पश्चात नहुष ने देवताओं से कहा इंद्र के उपभोग में आने वाली अन्य सारी वस्तुएं तो मेरी सेवा में उपस्थित हैं केवल शचि मुझे नहीं मिली है ऐसा कर कर भी शचि के पास गए और उनसे बोले सौभाग्यशालिनी मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं मेरी सेवा स्वीकार करो सचि ने उत्तर दिया महाराज आप स्वभाव से ही धर्म और चंद्रवंश के रत्न हैं आपको पराई स्त्री पर बलात्कार नहीं करना चाहिए। चाहिए्यम थोवाच नुस्रम पदम अध्या मैयाहिंद्रजरत्नहरों नात्र धर्म कश्चि द्रोपुक्ते सातमुवा चास्ति मम किचिव्रत अ अभिहितो जगाम तब अपर्यसित सचि से कहा देवी इस समय मैं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हूँ इंद्र के राज्य और रत्न दोनों का अधिकारी हो गया हूँ अतः तुम्हारे साथ समागम करने में कोई अधर्म नहीं है क्योंकि तुम इंद्र के उपभोग में आई हुई वस्तु हो यह सुनकर शची ने कहा महाराज मैंने एक व्रत ले रखा है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है उसकी समाप्त हो जाने पर कुछ ही दिनों में मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी शची के ऐसा कहने पर नहुज चले गए अथ अच्छा सचि दुख सौकारताम भक्ति दर्शन लाल ताम नहुच भय गृहताम बृहस्पतिम उपा सच तम अत्युद्विघ् दृढ़ ध्यान प्रवेश्य भर्ति्य तत्परां बृहपतिर्वाचान व्रतेन तपसावी वरदा मुपस्रुति आहवय तदा साइंद्र दर्शतीतीथ महान्यम स्थिता देवी वरदा मुपस्रुतिम मंत्रेराहवयती सोपस्रुति सची समीपम अगादुवाचंधेनामीती तया हूत कििमाणी ताम मृद् प्रणम्योवाच सची भगवर्हसी भी भर्ता दर्शियं तम सत्याता चेतना सरोनयतत्तेन्द्र विसग्रंथी मत मदर्शयत ग्रंथिगतम दर्शयन उसके बाद नहुष के भय से डरी हुई सची दुख शोक से आतुर तथा पति के दर्शन के लिए उत्कंठित हो बृहस्पति जी के पास गई उन्हें अत्यंत उद्विग्न देख बृहस्पति जी ने ध्यानस्थ होकर यह जान लिया कि यह अपने स्वामी के कार्य साधन में लगी हुई है तब उन्होंने सची से कहा देवी इसी व्रत और तपस्या से सम्पन्न हो तुम वरदायनी देवी उपश्रुति का आह्वान करो तब वह तुम्हें इंद्र का दर्शन कराएगी गुरु का यह आदेश पाकर महान नियम में तत्पर हुई शचि ने मंत्रों द्वारा वरदानिनी देवी उपस्ति का आह्वान किया तब उपस्ति देवी शची के समीप आई और उनसे इस प्रकार बोली इंद्राणी यह मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तुमने बुलाया और मैं तत्काल उपस्थित हो गई बोलो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं सची ने देवी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा भगवती आप मुझे मेरे पतिदेव के दर्शन कराने की कृपा करें आप ही रित और सत्य हैं उपस्त्रुति सची को मान सरोवर पर ले गई वहां उसने मिणाल की ग्रंथियों में छिपे हुए इंद्र का उन्हें दर्शन करा दिया तामथ पत्नीसाम ग्लान थे इन्द्रो दृष्टवा चिंतयाम बबूवा अहो मम दुखम उपगत नष्टि माव्य यत्भ्य गमत दुखातेच कत वर्तयसीच नुचो महवयती पत्नी कर्त इति मैंतिद्र वाच ग नहसस्तया वाच्यों पुर्वेण मासीयुक्न यादेन धीढ़ उद्दह स्वेतीन्द्र वाहनानि संते वाहना सीती मन प्रियाधीढ़ी बया तमोपाहसी मुक्ता श्रेष्ठा जुगा विसग्रंथिमेवाशभूय अपनी पत्नी सची को दुर्बल और दुखी देख इंद्र मन ही मन कहने लगे अहो यह बड़ी दुख की बात है कि मैं यहाँ छिपा हुआ बैठा हूँ और मेरी यह पत्नी दुख से आतुर हो मुझे ढूँढती हुई यहाँ तक आई है इस प्रकार खेत प्रकट करके इंद्र ने अपनी पत्नी से कहा देवी कैसे दिन बिता रही हो शची बोली प्रणनाद राजा नहुष इंद्र बना बैठा है और मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला रहा है इसके लिए मुझे कुछ ही दिनों का समय मिला है और मैंने नियत समय के बाद उसकी बात मानने का वचन दे दिया है तब इंद्र ने उनसे कहा जाओ और नहुष से इस प्रकार कहो राजन आप ऋषियों से जुटे हुए अपूर्व वाहन पर आरूढ़ होकर आइए और मुझे अपनी सेवा में ले चलिए इंद्र के पास मन को प्रिय लगने वाले बड़े बड़े वाहन हैं किंतु उन सब पर मैं आरूढ़ हो चुके हूं अतः आप उन सब से भिन्न किसी और ही विलक्षण वाहन से मेरे पास आइए इंद्र के इस प्रकार सुझाव देने पर शचि हर्षपूर्वक लौट गई और इंद्र भी पुनः उस कमलनाल की ग्रंथि में ही प्रविष्ट हो गए अथेन्द्राणी अभ्यागता दृष्टवाच नुनः स काल सच क्रीड़ा यथोक्तम स महर्षि युक्त वाहनमू सची समीपाग्छत इंद्राणी को आई हुई देख नहुस ने उससे कहा देवी तुमने जो समय दिया था वह पूरा हो गया है तब शचि ने इंद्र की बताए अनुसार सारी बातें कह सुनाई नव महर्षियों से जुते हुए वाहन पर आरूढ़ हो सची के समीप चले अथ मैत्रा वरुण ही कुंभजो नीरगस्त्य ऋषिरो महर्षि धिक्कीयस्तान नहुषेण पश्यत पदभ्या तेना स्पृशत तत स नहुसम प्रवित्त पाप पतस्वाम अकार प्रवृत्त पापतस्वि सर्पोभ या वूमिर्गिरयावदर्षि वाक्य समकाल तस्माद इसी समय मित्रा वृण के पुत्र कुंभज मुनिवर अगस्त ने देखा कि नहुस महर्षियों को तीव्र गति से चलने के लिए धिक्कार और फटकार रहा है उसने अगस्त्य के शरीर में भी दोनों पैरों से धक्के दिए तब अगस्त्य ने नहुस से कहा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त हुए पापी नहुस तू अभी पृथ्वी पर गिर जा तथा जब तक पृथ्वी और पर्वत स्थिर है तब तक के लिए सर्प हो जा महर्षि के इतना कहते ही नहुस उस वाहन से नीचे गिर पड़ा अथान इंद्रम पुनस्त्रैलोक्यम अभवत तथो देवा भगवंतम भगवंत शरणींद्राथे भी जग्मुरूपूश्चैन भगवनेंद्रम ब्रह्मिभूत द्राहसी ततः वरदस्ताभीत स्वेदम यम वैष्णव थक्रो विजयता तत स्वस्थ प्राप्सती तत दीवारियेन्द्र नाप्यन्दा तदा तचीमूचुर्गछ सुभगेन्द्र मनयस्वेति पुनस्तत्त्सर समभ्य गई तस् प्रत्युत्थ बृहस्पतिम अभी जम बृहस्पति चाहधम महाकृत चक्राजात त्र कृष्णसारंगं मेध्यम अश्वुसृज्य वाहनम तमे कृत् इंद्र मरुत्पतिम बृहस्पति ही स्वस्थान प्रापयामास नहुष का पतन हो जाने पर त्रिलोगी का राज्य पुनः बिना इंद्र के हो गया तब देवता और ऋषि इंद्र के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे बोले भगवान ब्रह्महत्या से पीड़ित हुए इंद्र की रक्षा कीजिए तब वरदायक भगवान विष्णु ने उन देवताओं से कहा देवगण इंद्र विष्णु के उद्देश्य से अश्वमे यज्ञ करें, तब वे फिर अपना स्थान प्राप्त करेंगे यह सुनकर देवता और महर्षि इंद्र को ढूंढने लगे जब वे कहीं उनका पता न पा सके तब वे सची से बोले तुम ही जाओ और इंद्र को यहाँ ले आओ तब सची पुनः मान सरोवर पर गई सची के कहने से इंद्र उस सरोवर से निकलकर कर बृहस्पति जी के पास आए बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया उस यज्ञ में उन्होंने कृष्ण सारंग नामक यज्ञ अश्व को छोड़ा था उसी को वाहन बनाकर बृहस्पति ने पुनः देवराज इंद्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया तथा देवराट देवित त्रिवीष्टो बभूव ब्रह्मवध्याम चतुर्सु स्थानेशताग्दि वनस्पति गोशुभवजेविंद्रो ब्रह्म तेज प्रभावृतः शत्रुवधानम प्राप्तः तदंतर देवताओं और ऋषियों से अपनी स्तुति सुनते हुए देवराज इंद्र निष्पाप हो स्वर्गलोक में रहने लगे अपनी ब्रह्मत्या को उन्होंने स्त्री अग्नि वृक्ष और गौ इन चार स्थानों में विभक्त कर दिया ब्रह्मज के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त हुए इंद्र ने शत्रुओं का वध करके पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया नवस्य साप मोक्ष निमित्त दैवैतभ याच मानो ग्य प्रा यकुज श्रीमा धर्मराजो जिधिष्ठि कथित ताकान्स्नान भीमं तम च विमोक्षती उधर नहुष को साप से छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं और ऋषियों के प्रार्थना करने पर अगस्त ने कहा जब नहुष के कुल में उत्पन्न हुए श्रीमान धर्मराज जेठिल उनके प्रश्नों का उत्तर देकर भीम से इनको उनके बंधन से छुड़ा देंगे तब नहुष को भी वे साप से मुक्त कर देंगे आकाश गंगा गत पुरा भरद्वाजो महर्षि रूपा त्रिष्त्रीन क्रमण क्रमता विष्णुनाभ्यासादित सभरद्वाजन सिले नाड़ताड़ित संक्षण ओरस्कृत प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज गंगा के जल में खड़े हो आत्मन कर रहे थे उस समय तीन पग से त्रिलोकी को नापते हुए भगवान विष्णु उनके पास तक आ पहुँचे तब भरद्वाज ने जल सहित हाथ से उनकी छाती में प्रहार किया उससे उनकी छाती में एक चिन्ह बन गया भृगुणा महर्षि सप्तत्व तो उपादी महर्षि भृगु के साप से अग्निदेव सर्वभक्षे हो गए अदि तिर देवा अन्नमे तत्वा सुरान हनीति त्र बुध व्रतचरया समाप्ता शवोचद भिक्षा देहीति त्र दूरमेत न्ये नेदिभिक्षा नादाद भिक्षा प्रत्याख्याचितेन बुधेन ब्रह्मभूतेनादीति भविष्यति आदिरुदेष्यति पिवस्व द्वितीय जन्म संगीत अंडम मातुरा महारी मारतंडो विवाण भवश्राद्ध देव अदिति ने देवताओं के लिए इस उद्देश्य से ऋतु तैयार की थी कि वे इसे खाकर असरों का वध कर सकेंगे इसी समय बुद्ध अपनी वृतचर्या समाप्त करके अदिति के पास गए और बोले मुझे भिक्षा दीजिए अदिति ने सोचा यह अन्न पहले देवताओं को ही खाना चाहिए दूसरे किसी को नहीं इसलिए उन्होंने बुध को भिक्षा नहीं दी भिक्षा न मिलने से रोष में भरे हुए ब्राह्मण बुध ने अदिति को यह साप दिया कि अंड नामधारी वस्वान के दूसरे जन्म के समय अदित्य के उदर में पीड़ा होगी माता अदित्य के पेट का वह अंड उस पीड़ा द्वारा मारा गया मृत अंड से प्रकट होने के कारण श्राद्धदेवसं विवस्वान मारतंड नाम से प्रसिद्ध हुए दक्ष से या वैदुतर षिराशाभ्य कश्यपात्रोदाद दशंधरमा दशम सप्ततिसु तुलसु नक्षत्राक्ष गसु सौभौरोक इच्छावत्य प्रीतिमा ततस्ता श्रेष्ठा पत्ईशावत पिता समीपं गम सुरस् तु्य प्रभासु सोपोरोत्य भजतीोब्रवीद जक्ष्मेते दक्षता सोमं राजभथ सणाशिष्टो दक्ष मगा दक्ष से अब्रवीन सम वर्तयीति तत्ष सोम अब्रुवसे यहाँ पश्चिम दिशी समुद्र हिण्य सरहतीर्थम त्र ग्वासेच ये तथा गू सोम तिरण्य सरस्तीथ गात्मन सेचनम अको नात्वाचात्मानं स्ना चात्म पाप मनोक्ष तत्ति प्रजापति दक्ष के साठ कन्याएं थीं उनमें से तेरह का विवाह उन्होंने कश्यप जी के साथ कर दिया दस कन्याएं धर्म को दस मनु को और सत्ताईस कन्याएं चंद्रमा को दे डाली उन सत्ताइस कन्याओं की नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई प्रसिद्धि हुई यद्यपि वे सब की सब एक समान रूपवती थी तो भी चंद्रमा सबसे अधिक रोहिणी पर ही प्रेम करने लगे यद एक शेष पत्नियों के मन में ईर्ष्या हुई और उन्होंने पिता के समीप जाकर यह बात बताई भगवान हम सब बहनों का प्रभाव एक सा है तो भी चंद्रदेव रोहिणी पर ही अधिक स्नेह रखते हैं यह सुनकर दक्ष ने कहा इनके भीतर यक्षमा का प्रवेश होगा इस प्रकार ब्राह्मण दक्ष के हिसाब से राजा सोम के शरीर में यक्षमा ने प्रवेश किया यक्षमा से ग्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्ष के पास गए रोष का कारण पूछने पर दक्ष ने उनसे कहा तुम अपने सभी पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते हो उसी का यह दंड है वहां दूसरे ऋषियों ने सोम से कहा तुम जक्षमा से छीण होते चले जा रहे हो अतः पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जो हिरण्यसर नामक तीर्थ है वहां जाकर अपने आप को स्नान कराओ तब सोम ने हिरण्यसर तीर्थ में जाकर वहां स्नान किया स्नान करके उन्होंने अपने आप को पाप से छुड़ाया उस तीर्थ में वे दिव्य प्रभा से प्रभाषित हो उठे थे इसलिए उसी समय से वह स्थान तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया तथा पाद्या सोमोवा सोमोमावास्थ पौर्णमासी मात्रेतिषित मेघलेखा प्रतिक्षणं प्रति बपुरी दर्शयती मेघत्रीशमगमत सफलक्ष्मण विमलत उसी हिसाब से आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक क्षेण होता रहता है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक उसकी वृद्धि होती रहती है उसका मंडलाकार स्वरूप मेघ की श्याम रेखा से सा दिखाई देता है उसके शरीर में खरगोश का सा चिन्ह मेघ के समान श्याम वर्ण का है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है स्थूलशिरा प्रागुत्तरे दिग्विभागे तपस्ते ततस् तपस्तप्यम से शुचिवायुर्वाजम शरीरम अस्पृशत स तपसा तापित शरीर कृशो वायुनोपज्यमो हृदय पारितोषमगमत्ल तीलभ्यजनक पितोष से सद वनस्पत पुष्पोभा एतान स एकता शर्व पुष्पविष्य पूर्वकाल की बात है मेरू पर्वत के पूर्वोत्तर भाग में स्थूलशिरा नामक महर्षि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे उनके तपस्या करते समय सब प्रकार सुगंध लिए पवित्र वायु बहने लगी उस वायु ने प्रवाहित होकर मुनि के शरीर का स्पर्श किया तपस्या से संतप्त शरीर वाले उन कृष्णकाय मुनि ने उस वायु से विजित हो अपने हृदय में बड़े संतोष का अनुभव किया वायु के द्वारा व्यजन डुलाने से संतुष्ट वे मुनि के समक्ष वृक्षों ने तत्काल फूल की शोभा दिखलाई इससे रुष्ट होकर मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम हर समय फूलों से भरे पूरे नहीं रहोगे नारायणो लोकहिताथम बड़वा मुखो नाम पुराम महर्षि बभुव तस् मेरव तपस्तप्तः तपस्तप्यतः समुद्र आहूत नागतस्ते नामर्षित आत्मघात्रो स्म समुद्रित जल पृथ्वे सदृतम चास्म भाव जनित एक समय भगवान नारायण लोक हित के लिए बड़वा मुख नामक महर्षि हुए जब वे मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उन्हीं दिनों उन्होंने समुद्र का आवाहन किया किंतु वह नहीं आया इसे अमरस में भरकर उन्होंने अपने शरीर की गर्मी से समुद्र के जल को चंचल कर दिया और पसीने के प्रवाह की भांति इसमें खारापन प्रकट कर दिया उक्तच्चाप्युपे ओं भविष्यस्य ते तोयम बड़वा मुखसंगीतेन पेपीय पान मधुर भविष्यति तद ही तद्यापी बड़वा मुखसंगीतेनावर्ति समुद्रा पीएत पीयते पी साथ ही उससे कहा समुद्र तू पीने योग्य नहीं रह जाएगा तेरा यह जल बड़वा मुख के द्वारा बारंबार पिया जाने पर मधुर होगा यह बात आज भी देखने में आती है बड़वा मुखसंजक अग्नि समुद्र से जल लेकर पीती है हिमवतो गिरे दुहित मुमा कन्याुद्रचगुरपी च मनसि हिमवंत आगत ब्रवीत कन्यावीदी भवानभिलि बरोद्री तमब्रवीत भृगुस्मात्त तयाहम तो कन्या वर्णकृत भाव प्रत्याक्षात तस्मा नरत्ना भवान भाजनम भविष्य तीन हिमवान की पुत्री उमा को जब कुमारी अवस्था में थी तभी रुद्र ने पाने की इच्छा की दूसरी ओर से महर्षि भृगु भी वहाँ आकर हिमवान से बोले अपनी यह कन्या मुझे दे दो तब हिमवान ने उनसे कहा इस कन्या के लिए देख सुनकर लक्षित किए हुए वर रुद्रदेव हैं तब भृगु ने कहा मैं कन्या का वर्ण करने की भावना लेकर यहाँ आया था किंतु तुमने मेरी उपेक्षा कर दी है इसलिए मैं साफ देता हूँ कि तुम रत्नों के भंडार नहीं होगे अद्य प्रभृत्ये तदवस्थितमथिवाच न तदेव विधम महात्म्यम ब्राह्मणाण आज भी महर्षि का वह वचन हिमवान पर ज्यो की त्यों लागू हो रहा है ऐसा ब्राह्मणों का महात्मा है क्षत्र ब्राह्मण प्रसादा देव शास्वती पृथ्वी पत्नीम अभिगम्यूभुज क्षत्रियति भी ब्राह्मणों की कृपा से ही सदा रहने वाली इस अविनाशिनी पृथ्वी को पत्नी की भांति पाकर इसका उपभोग करती है यदि ब्रह्मा सोमें जगद्धार्यते यह जो अग्नि और सोम संबंधी ब्रह्म है, उसी के द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है सूर्या, उच्चतचंद्रेशा बोधयस्तापय जगद उठते पृथक कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अग्नि और सोम मेरे नेत्र हैं तथा उनकी किरणों को केश कहा गया है सूर्य और चंद्रमा जगत को क्रमशः ताप और मोद प्रदान करते हुए पृथक पृथक उदित होते हैं नाम नामनाम निरुक्त वक्षा मे सुनसेग्रमास बोधना तापना चगत हर्षण भवेन्मृतरे भी कर्म भी पाण्डुनंदन हम ऋषिकेशोम ईषाण वरदो लोक भाव अब मैं अपने नामों की व्याख्या करूंगा। तुम एकाग्र होकर सुनो जगत को मोद और नाम प्रदान करने के कारण चंद्रमा और सूर्य हर्षदायक होते हैं पांडुनंदन अग्नि और सोम द्वारा किए गए इन कर्मों द्वारा मैं विश्वभावन बरदायक ईश्वर ही ऋषिकेश कहलाता हूँ सूर्य और चंद्रमा ही अग्नि एवं सोम हैं वे जगत को हर्ष प्रदान करने के कारण हर्षो कहलाते हैं वे ही भगवान के केश अर्थात किरणें हैं इसीलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है इलोपहूत योगे हरे भागम कृत स्व वर्णस्रिश्रेष्ठ तस्मा स्मृत यज्ञ में इलोपहूता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग हरण स्वीकार करता हूं तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित अर्थात श्याम है इसलिए मुझे हरि कहते हैं धाम सारोह भूता नाम ऋत विचारितम ऋत धाम आतो विप्रिय सद्यम प्रकृति प्राणियों के सार का नाम है धाम और ऋत का अर्थ है सत्य ऐसा विद्वानों ने विचार किया है इसीलिए ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा रख दिया था नष्टा चम धषण पूर्व बिंदम वही अभिंदम वही गुहागताम गोविंद इतना हम देविवाग भी रभी मैंने पूर्व काल में नष्ट होकर रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः बराह रूप धारण करके प्राप्त किया था इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी द्वारा गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी गाम विन्दति इति गोविंद जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है सिपिविष्टेत चाख्याम हीन रोमांच यो भवे तेनाविष्टम तो यंचन सिपिवेष्टेत चमृत मेरे सिपिविष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है रोमहीन प्राणी को सिपी कहते हैं तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है इसीलिए मुझे सिपिविष्ट कहते हैं याच को मृतरव्यग्रो नैक यज्ञ सुगीतवास्माद गुह्यनाम धरोष हम यास्क मुनि ने शांत चित्त होकर अनेक यज्ञों में सिपिभीष्ट कहकर मेरी महिमा का दान किया है अतः मैं इस गुह्यनाम को धारण करता हूँ स्तु ताम शिपविष्टे तीस्कृथिदार मत प्रसाद नष्ट निरुक्त अभिजग उदारचेता यास्क मुनि ने शिप विष्ट नाम से मेरी स्तुति करके मेरी ही कृपा से पाताल लोक में नष्ट हुए निरुक्त शास्त्र को पुनः प्राप्त किया था ना तो नु जायम न जनस्य कदाचन क्षेत्र नाम तस्मा न ना तो मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया है न अब जन्म लेता हूँ और न आगे कभी जन्म लूँगा मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ इसीलिए मेरा नाम अज है नोक्त पूर्व मया छुद्रम कदाचन ऋता ब्रह्मा सिता सामे सत्या देवी सरस्वती सच्चा सचैव कौंत मया श्वेतमात्मे पोष करे ब्रह्म सदने सत्यम मा मृष हो विदु मैंने कभी ओछी या अश्लील बात मुझसे नहीं निकाली है सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती देवी मेरी वाणी है कुंती कुमार सत और असत को भी मैंने अपने भीतर ही प्रविष्ट कर रखा है इसलिए मेरे ना कमल रूप ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋणीगण मुझे सत्य कहते हैं सत्वान्न्युतम पूर्वोहम सत्व वैविध्यम जन्मली हा भविस्व पौर्विके धनंजय निराशी कर्म संयुक्त सत्ताप्यकम संत्वत ज्ञानदृष्टोहम हम मित सात धनंजय मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ सत्व को मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो पुरातन सत्व, इस अवतार काल में भी विद्यमान है सत्व के कारण ही मैं पाप से रहित निष्काम कर्म में लगा रहता हूँ भगवत प्राप्त पुरुषों के ज्ञान तत्व ज्ञान अर्थात पंचरात्रादि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है इन सब कारणों से लोग मुझे कहते हैं महान यस्मा तस्मा कृष्णो अर्जुन मैं काले लोहे का विशाल फाल बन कर इस पृथ्वी को जोतता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी काला है इसलिए मैं कृष्ण कहलाता हूँ कृष्ण नाम की दूसरी व्युत्पत्ति भी इस प्रकार है कृष्ण नाम है सत का और न कहते हैं आनंद को इन दोनों से उपलक्षित सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर गोलोक बिहारी नंद नंदन श्री कृष्ण कहलाते हैं मैं संश्लेषिता भूमि अधिर्व्योम च वायुना वायुश्च तेज साधम ततो तत्म मैंने भूमि को जल के साथ आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ संयुक्त किया इसलिए विगता विगताकुंठा पंचा नाम, भूता नाम, मेलने असाम यसे स एव वैकुंठ पाचो भूतों को मिलने में मिलाने में जिनकी शक्ति कभी कुंठित नहीं होती वे भगवान वैकुंठ हैं इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं वैकुंठ कहलाता हूँ निर्वाणम परम ब्रह्मा धर्मो से उपर उच्यते तस्मच्युत पूर्व अच्युतस्ते परम शांति में जो ब्रह्म है वही परम धर्म कहा गया है उससे पहले कभी मैं च्युत नहीं हुआ हूँ इसलिए लोग मुझे अस्त्युत कहते हैं पृथ्वी नभसी चो भे विस्तृत विस्तृत मुखे तय संधारणार्थम भी मामोक्ष अध का अर्थ है पृथ्वी अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको धारण करने वाला पृथ्वी और आकाश दोनों सर्वतोमुखी एवं प्रसिद्ध है उनको अनायास ही धारण करने के कारण लोग मुझे अधोक्षत कहते हैं निरुक्त शब्दार्थ चिंतका चिंतक प्राग्वंश अधोक्षदी स्थित वेदों के शब्द और अर्थ पर विचार करने वाले वेदविदता विद्वान प्रागवंश अर्थात यज्ञशाला के एक भाग में बैठकर अधोक्षत नाम से मेरी महिमा का गान करते हैं इसलिए भी मेरा नाम असोक्षज है अधो न छीयते यदन चंदेजम जिसके अनुग्रह से जीव अधोगति में पड़कर क्षीण नहीं होता उन भगवान को दूसरे लोग इसी व्युत्पत्ति के अनुसार असोक्षज कहते हैं शब्द एक पदित परमर्श भी नान्यो यथोक्ष जो, जो लोह के रि नारायण प्रभु महर्षि लोग अथोक्ष शब्द को पृथक पृथक तीन पदों का एक समुदाय मानते हैं अ का अर्थ है लय स्थान धोक्ष का अर्थ है पालन स्थान और ज का अर्थ है उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही है अतः उन भगवान नारायण को छोड़कर संसार में दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता घृतम ममार्चों के जंतूना प्राणधारण घृत अभ्यग्रय वेद परिकीर्ति प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप अग्निदेव की अर्चिस अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है इसलिए शांत चित्त वेदज्ञ विद्वानों ने मुझे घृतार्ची कहा है अच्छा क्या किया जाए ठीक है बहुत